आत्मा है ये आत्मा अभ्य पहले भी आ चुका है अभी किस में किस श्लोक में आया था अभ्य आया था किस श्लोक में था किस श्लोक संख्या बोली चौबीस चौबीस में मूल में नहीं है ना अव्यक्त व्यक्त सब वास्तव में नीचे है अच्छा अब व्यक्ति सब ठीक है अब लगाइए फिर आप यहाँ पर इसको अयम अभ्यक्ता ये आत्मा अव्यक्त है अभ्यक्ता की विस्पत्ति बताते है नक्ता व्यज इसी व्यक्त और नव्यक्ता जो व्यक्त नहीं होता है अर्थात जो ज्ञात नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अव्यक्त तो ज्ञात होने वाले तो क्या कहेंगे व्यक्त <laughs> तो ज्ञात न होने वाले को तो क्या कहेंगे तो के अभ्यक्त हो गया अज्ञेय क्या हुआ अज्ञे तो क्यों ज्ञात नहीं होता है तो उसका कारण बताया सर्व करणा सभी कर्णों का अविषय होने के कारण जो करण का विषय होगा उसको करण से जानेंगे और जो करण का विषय नहीं होगा उसे करण से तो ध्यान देना सभी करणों का विषय होने के कारण ज्ञात नहीं होता है या सभी करणों का विषय होने के कारण उसे जाना नहीं जाता है इसलिए अभ्यक्त कहलाता है थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर बताया था ना कि शुद्ध मन का विषय है कर्णागोस कहांका थी, थी ना तो ऐसा नहीं कहना की मन से ही हो मन से ही जानना चाहिए ये बोला है ना इन्होंने और फिर उसके नीचे भी क्या था तथा चागमाये अनुमान अनुमाने चाहती है उसको जानने के लिए अनुमान को भी प्रमाण बताया आगम को भी प्रमाण बताया बताएगा प्रमाण सबको अच्छा तो यह ध्यान देना कि अनुमान से कैसा ज्ञान होगा परोक्ष अनुमान से तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है परोक्ष ज्ञान ही होता है और आपको जो मन से ज्ञान होगा ना सुबह क्या है मन से कैसा ज्ञान होगा प्रत्यक्ष है ना साक्षात्कार किससे होगा मन से होगा वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा हनुमान से पैसा ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा और शब्द प्रमाण के विषय में दो मत हैं सांकर संप्रदाय में वाचस्पति मिश्र के अनुसार है की शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं ज्ञान नहीं होता है परोक्षी ज्ञान होता है पैसा ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान होता है जैसे आप उनकी संढरपुर नहीं गया है तो यहाँ उसका वर्णन किया जाए ठंडपुर का तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ तो कैसा ज्ञान हुआ? परोक्ष ज्ञान हुआ? और जब यहाँ जाएगा सामने तब चक्ष होगा ने? नेत्रों से क्या होगा होगा। अभी तो परोक्ष ज्ञान ही हुआ सुनकर के तो शास्त्र तुम्हारे से शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होता है ये कौन मानते हैं वाची और विवरण कार्य के अनुसार ये जो तत्व वाक्य है ना इस वाक्य से अपरोक्ष हो जाता है और इनके भ्रांति कार वाचस्पति के अनुसार वाक्य से कभी अपरोक्षता है तत्व तो में से इस वाक्य से भी ज्ञान का ऐसा होगा परोक्ष ही होगा फिर मन ज्ञापन करने पर मन से अपरोक्ष होगा ये कौन मानता है विवरण कार तो तो हो गया ज्ञान इसी को मान करके ये लोग चलते हैं सब खूब धंडा रखाते हैं अप्रोक्ष है उसको हो जाता है सब लोग कहते हैं खेल ये विषय अलग है तो हमको तो इतना ही यहाँ पर बताना है की भाषाधार में स्टेन क्या बताया है कि मन से उसका ज्ञान मन से प्रत्यक्ष होता है मन से प्रत्यक्ष होता है तो क्या है कि सभी कर्मो का विषय हुआ क्या नहीं, नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना सभी कर्णों का विषय समझना अच्छा अनुमान से ज्ञान माना है भाष्यधार में कथा अधिगमाये अनुमान से भी ज्ञान माना है आगम से भी ज्ञान माना है तो सभी कर्णों का विषय नहीं हुआ तो सभी कर्णों के विषय को आप ऐसा समझना केवल प्रत्यक्ष लीजिए प्रत्येक प्रमाण क्या है आपका रसना, घ्रहण रचना और और बंध ये प्रत्येक प्रमाण है ना तो प्रत्येक प्रमाण में देखना परमात्मा को घ्रहण से नहीं जान सकते घ्रहण से गंध को जानते हैं परमात्मा को गंध नहीं मेरी घ्रहण से जानेंगे रसना से नहीं जान सकते हैं और त्वक से नहीं जान सकते है क्योंकि वो स्पष्ट नहीं थे परमात्मा ऐसी और भी नहीं जान करते हैं जब रूप और रूप वस्तु को जानते हैं और परमात्मा जो तो है वो रूप रहित है उसको कैसे जान सकते हैं वो शब्द को जानते हैं परमात्मा तो शब्द नहीं है और क्या बचा करते हाँ तो मन से जानते हैं ना, तो सभी करणों का विषय है हम मन को छोड़ करके अन्य जो पाँच प्रत्यक्षीकरण है ना उनका विषय ऐसा समझ लेना हाँ प्रत्यक्षीकरण कितने हुए मन को लेकर खे, खे, तो मन को छोड़ करके अन्य पाँच प्रत्यक्षकरणों का आगे आगे है तो इतना ही लेना यहाँ पर सरोकार ऐसी संकुचित करना अच्छा संजय बताया था कि मतलब ये बताया ना पहले कि वो स्वतः सिद्ध है ना तो स्वतः सिद्ध होने के कारण क्या है कि परमाणु परमाणु की प्रवृत्ति के पहले भी वो सिद्ध है तो, तो प्रमाण किसी अज्ञात आत्मा का बोध नहीं कराते हैं ये बताया था ना और फिर बताया कि असल धर्म की निवृति पूर्वक उसका बोध कराते हैं बताया गया ना तो ये जो बोध कराये प्रमाण तो मन भी तो मन किसी भी प्रकार बोध तो कराएगा बोध तो कराएगा ना तो अभिषेक तो नहीं हुआ ना अभिषेक तो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ करण गोचर स्वाद को खुद काटा है भाष्कार ने देखना छियालीस पेज पर करणागोचर की सेब को खुद काटा है ना ऐसा नहीं कहना तो जिसे माना है वह है ना शुद्ध मन का जिससे उससे माना है शुद्ध मन से वो गे है ऐसा है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना तो जो प्रत्यक्ष करण है उनमें मन को छोड़ से अन्य किसी से नहीं जान सकते हैं किसी से नहीं जान सकते हैं तो ऐसा नहीं कहना नहीं जान जान तो बंदापुट जैसा हो जाएगा ब्रह्म है।, है उसको जाना जाता है लेकिन ये है कि वो घटादी की तरह ये नहीं।, नहीं है ये होते होते हैं तो होती है और परमात्मा तो अपना स्वरूप है अपना आत्मा है इसलिए वो वोन के नहीं होता होगा ये अंतर है घटाली की तरह ये है, नहीं है तो सर्वथा जय ऐसा नहीं समझना कहा गया सभी कर्मों का विषय होने के कारण नहीं जाना जाता है इसलिए अव्यक्त कहा जाता है समझ गया ना मतलब प्रत्यक्ष जो करण है उनके अंतर्गत मन को छोड़ करके अन्य शुभिकरणों का अविषय है ठीक है अनुमान आगम को हम ले नहीं रहे कि उससे खुद जानने को भास्विक ने वहां कहा है कि अव्यक्ता अया से कौन है आया आत्मा ये आत्मा अव्यक्त है अच्छा अप्रमेय शब्द आया था क्या इसमें राम विजय ने बहुत अच्छा से किया है की गताजी भी करें वो प्रमेय नहीं है समाज का विषय घटादी की तरह है से है अचिंत्या अचिंत्या तो ध्यान तो देना ये अव्यक्त है और ये अचिंत्य है जिसका चिंतन किया जा सके उसे क्या कहते हैं चिंत्य तो ध्यान देना कि जिस तरह घटादी पदार्थों का हम चिंतन करते हैं उस तरह परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं क्या तो इसलिए वो कैसा अचिंतन है उस तरह चिंतन नहीं कर सकते हैं घटादी तो परिचिन्न पदार्थ है ना परछिन्नवे जटतत्व विनाशित्व ऐसा सब चिंतन होने लगेगा इनका परमात्मा तो इस रूप में चिंतन नहीं होगा ना ये मतलब है चिंतन न हो तो श्रोतव्यो मंतव्यो मन जो मनन कर जाता है वो डर हो जाएगा इनकी तरह चिंतन नहीं है अत्यव का क्या है की अव्य अव्यक्ता देव अव्यक्त होने के कारण ही अयम ये अचिंतनीय है लगा क्यों अव्यक्त होने के कारण ही यह अचिंतनीय है अचिंतनीय कर समझे आप जैसा मैंने कहा था ही, ही कर क्योंकि इंद्री गोचरम विज वस्तु क्योंकि इंद्री का विषय जो वस्तु होती है समझे यार ही करना क्योंकि इंद्रिय गोचरम वस्तु इंद्री का विषय जो वस्तु होती है तथा चिंता विषय तुम आप देते वह वस्तु चिंता का विषय होती है चिंता का से चिंतन वो वस्तु चिंतन का विषय होती है कौन तो वस्तु चिंतन का विषय होती, होती है जो इंद्री का yeah. no. हाँ जो इंद्री का विषय जो वस्तु है, है। होती है वह चिंतन का विषय होती है लगा की आखिर इंद्री गोचर या इंद्री गे क्या कहेंगे इंद्री गे गे। क्योंकि इंद्रियों से द्वारा गये जो वस्तु होती है या इंद्रियों से द्वारा ठीक <coughs> है इंद्रिय के द्वारा गये जो वस्तु होती है तत्काल से तद वस्तु चिंता विषय देते चिंतन चिंतन का विषय होती है तू अयम आत्मा किन्तु ये आत्मा इंद्री से गय न होने के कारण अचित है इंद्री से गये नहीं है मतलब मन को छोड़ करके अन्यक्ष इंद्रियों से गे इतने ठीक है ना तो मन मन के द्वारा तो है की अच्छा अब ध्यान देना हाँ अब ये इसमें क्या है इसमें वेदांतरिभाषा पढ़ा लोगों ने तो उसमें मन को इंद्री नहीं माना है उन्होंने विवरण कार ने नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं मन को, को इंद्री धाम की कार ने नहीं विवरण कार के मत उसमें दिया है विवरण जो जो मन इंद्री नहीं है ये कार के मत के अनुसार वेदान परिभाषा में जो मन इंद्री नहीं, नहीं, नहीं है यह बात कही गई है विवरण कार के अनुसार कही है भावतिकार के अनुसार मन इंद्री ही है मन इंद्री ही है पंचमान अच्छा। है अच्छा पंचमान आज देख ना अयम तू अयम आत्मा क्यों अच्छा किन्तु ये आत्मा इंद्रियों से गे न होने के कारण अचिंत है हाँ बस घटादी की तरह ये नहीं है और घटादी की तरह चिंत भी नहीं है अब देखेंगे आगे अव्यक्ता अयम अचिंत्य आयम और क्या है अभिकारिया अयम उच्च से अयम अभिकार्या अभिकारिया का क्या है अभिकारी अयम अभिकार्या ये आत्मा अविकारी है अविकारिया प्रथमाय आय है जैसे कि दूध में दही डाल दो तो दूध कैसा हो जाता है अभिकारी दूध पहले जैसा रहता है दूध में भिकार आ जाता है कहते हैं उस प्रया जो दूध में दही डालते हैं ना उसको हिंदी में कहते हैं जामन जामन लगा दो संस्कृत में उसके लिए शब्द यहाँ पर क्या है आतंकन आतंकन शब्द आतंकन शब्द है, है जा, जामन के लिए जैसे यथा जैसे दही आदि दही आदि आतंकन से नींबू से भी जन सकता है ना जैसे दधी आदि आतंकन से शीरम भिकारी यथा ददी, ददी आतंक आदि ना जैसे दधी आदि दधी आतंकन आदि दधी आतंक दधी के जामन आदि के दधी का जामन आदि आदि से नीनू का जामन ले जैसे दधी के आतंक जामन आदि से क्षीरम भिकारी क्षीर भिकारी होता है तथा अयम आत्माना वैसे या आत्मा ना का मतलब है ना भिकारी वैसे आत्मा भिकारी हाँ दही अच्छा बनाना हो तो जानते है बहुत गरम दूध में यदि आप जामन लगा देंगे तो खट्टा हो जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो जमेगा नहीं उसको उंगली से स्पर्श कीजिए जितना शरीर का तापमान है ना उतने गर्म में जामन लगाएंगे तो दही अच्छा बनेगा अच्छे दही का मतलब स्वाभाविक मधुर रस होना चाहिए खट्टा पर नहीं होना चाहिए स्वाभाविक मधुर वैसा होना चाहिए दही अब देखना तो ये पंक्ति लगाना अविक्रिय त्वास कह इतना लग जाए पंक्ति नीचा निवाद अविक्रिया है और निर्भयो होने के कारण आत्मा कैसा है अभिक्री है या अभिकारी है अभिकारी क्यों है और निर्भयो होने के कारण आत्मा अभिकारी है ही करते क्योंकि किंचित निर्वयम विक्रियात्मकम न दुष्टम क्योंकि कोई निर्वयो पदार्थ अधिकारी नहीं देखा जाता है भिकारी जो भी वस्तु में देखी जाती है वो कैसी होती है किंचित निर्वयो क्यूँकी कोई निर्वयो पदार्थ विक्रियात्मकम न दुष्टम विक्रियात्मक न दिखता नहीं देखा जाता है लगाइए अभिक्रियवाद अभिकार अयम आत्मा अविक्रियवाद का अर्थ है अभिकारी अभिकारिया उच्च यह आत्मा अभिकारी कहा जाता है अभिक्रियवाद क्या हुआ विकार रहित होने के विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अभिकारी कहा जाता है श्लोक लगाएंगे अयम यह आत्मा अव्यक्त है या आत्मा अचिंत है या आत्मा अभिकार्य है लगाइए इसे यह आत्मा अब उच्च जो सबके साथ उनमें कर लेना या आत्मा अब कहा जाता है यह आत्मा अचिंत कहा जाता है या आत्मा अभिकारी कहा जाता है तस्मात कर्स इस कारण से है ना क्यों अव्यक्त होने से अचिंत होने से और अभिकार्य होने से है निकना तस्मात के बाद एवम है श्लोक में एवं कर्त करते भक्तकार प्रकारन ये थोप प्रकार ने। क्या करेंगे तस्मादित एनम, एनम कर आत्मा नीलित कर हुँ? हुँ। और फिर देखना क्या है न अनुसूचित अरहसी अनुसूचित नरिहसी और ऐसी मध्यम पुरुष एक की क्रिया है इसे तुम तुमकर्ता का अध्ययन किया भाष्यकार ने की तुझे शोक करना उचित नहीं है लगाइए तस्मात कर उस कारण से यथोक् प्रकार से आत्मा को जानकर यथोक् प्रकार से आत्मा को कैसे अव्यक्त है अचिंत है अविवार्य है इस प्रकार से आत्मा को जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं, नहीं। है शोक तो करना उचित नहीं है लगाइए किस प्रकार शोक करना उचित नहीं है अहा मंता मैं मारने वाला हूँ <ंगे> मैं इनको मारने वाला हूँ और मया एते मैं मेरे द्वारा ये मारे, मारे जाते हैं, हैं। मेरे द्वारा ये इसी अनुसोचित नीति इति अनुसोचित हो नसी इस प्रकार तुझे शोक करना उचित नहीं है समझे उसके साथ जोड़ लेना मैं इनको मारने वाला हूँ मेरे द्वारा ये मारे जाते है इस प्रकार तुझे शोक करना उचित नहीं है अब देखना आत्मना अनित अभ्युगम आत्मा के अभी तो नित्य अर्जुन को बताया गया कि तू शोक मत कर आत्मा का ऐसा अनिश्चित है उसे कोई मार नहीं सकता है चिंता इस प्रकार समझाया अभी यदि कोई अनित्य माने आत्मा को तो ऐसे तो भी शोक करना उचित नहीं है सिद्धांत में आत्मा नित्य ही मान्य है वेदों में आत्मा नित्य ही माना गया है लेकिन अनित मान करके अभी शोक करना उचित नहीं है ऐसा भगवान कहते हैं आत्मा की अनितता को स्वीकार करके ये कहा जाता है स्वीकार करके है नहीं मतलब कभी दुर्जन न्याय जानते हैं कि जो बातें हमें इष्ट नहीं है वो भी किसी को करने के लिए संतुष्ट करने के लिए थोड़ी देर मानकर आत्मा स्वीकार करके यह बात कही जाती है पंक्ति तो। लगाना अथचा इसी अभ्युपगमार्थ अर्थ और चाह ये दोनों पद अभ्युपगम अर्थ है। ना? ना तो पर <No> वाले हैं अभ्युपगम का क्या है स्वीकृति है ना अभ्युपगम व्यर्थ हो स्वीकार करके हाँ स्वीकृति अर्थ वाले हैं या स्वीकार करना है रूप अर्थ वाले हैं इनका अर्थ क्या है स्वीकार करना अर्थ और चा अर्थ चा ये दोनों पद कितने पद है दो ये दोनों पद अभ्युपगम अर्थ है. वाले हैं तो यहाँ पर अब क्या कर आत्मा का अनिश्चित स्वीकार करके आत्मा का आ, आत्मा का निव स्वीकार करने पर भी अब लगाइए यह यहाँ पर एनम ये जो अब अब युगवर्ष में हो गया अब अनमे देखना एनम नित्य जातम वह नित्यम नृतम मन से एनम नित्य जातम वह नित्य मृत मन से मन से क्रिया दोनों में कर लेना कि नित्य जातम से एनम नित्य जातु मन से इस आत्मा को नित्य का सदा इस आत्मा को सदा उत्पन्न होने वाला मानते हो कैसा सदा उत्पन्न होने वाला मानते हो मतलब आज उत्पत्ति के समय देश उत्पत्ति के साथ ही यदि आत्मा की को मानते हो देश उत्पत्ति के साथ आत्मा की उत्पत्ति को मानते हो पंक्ति लगाना प्रकृतम आत्मानम जिसका प्रसंग चल रहा है उसे क्या कहते हैं प्रकृत प्रकृत क्या है आत्मा आत्मान से लेना है जातम को प्रकृतम आत्मानम नित उत्पन्न होने वाला लोक प्रसिद्धिया है ना कि लोक प्रसिद्धि से या लोक प्रसिद्धि के अनुसार प्रति अनेक शरीर उत्पत्ति की अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ मानते हो जातो जा तो जाता है दिया है वीष़, वीष़ ना <cambi way to speakers> में दो बारह दिया जाता है तो वही दो बार कह दिया यहाँ पर लोक प्रसिद्धि के अनुसार लोक क्या लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीर हाँ क्या लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ मानते हुए पंक्ति लगाना लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होता है ऐसा यही मानते हो प्रती लगाया है ना कि मतलब शरीर को हाँ उ... फिर प्रेस में करेंगे प्रतीथ प्रतीथ अनेक भी बहुवचन में तो अनेक लगा दिया ना प्रत्येक नहीं अनेक अनेक भी आ रहा है ना तो अनेक शरीरों के साथ कर लेना प्रतीकार से साथ हाँ। हो जाएगा ऐसा करना कि लोकप्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हो लोकप्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ प्रती के कारण साथ कर लेना प्रती का की अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है यदि ऐसा मानते हो तथा प्रति तद विनाशम नित्यम हुआ मन प्रतिक विनाशम है ना इस कर्ज करना प्रत्येक शरीर का विनाश नित्यम है ना यहाँ सब लोग नित्यम था ना कि प्रत्येक शरीर का विनाश होने पर नित्यम का सदा हमेशा प्रत्येक शरीर का विनाश होने पर हमेशा या तो नित्यम कर्ज कर लेना चलो कोई बात देखता हूँ प्रत्येक शरीर का विनाश होने पर सदा मृतम कर्ज किया मृतो मृा में दो बार कह दिया है कि प्रत्येक शरीर का विनाश होने पर इस आत्मा को मरा हुआ मानते हो इस आत्मा को या ऐसा ध्यान देना प्रत्येक शरीर का विनाश के साथ आत्मा को मरा हुआ मानते हो या प्रत्येक शरीर के विनाश के साथ आत्मा का विनाश मानते हो प्रत्येक शरीर के विनाश के साथ आत्मा का विनाश मानते हो वह आकर्ष पर क्या है लगाइए श्लोक एनम नित्य जातम मन से हाँ इस आत्मा को अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ मानते हो हुआ करते और क्या में हुआ है नित्यम मृतम बनने से कि प्रत्येक क्या है कि प्रत्येक शरीर के विनाश से होने पर सदा उसको मरा हुआ मानते हो सदा उसको मरा हुआ मानते हो तो नित्यम मृतम का अर्थ ये हो सकता है प्रतीकत विनाशम्म कर सकते हैं ध्यान देना नित्यम और मृतम नहीं नहीं नहीं नहीं वो वो नहीं अलग ही रखना क्योंकि मृतम कर्म तो मृतः में आ गया मृतम का क्या आ गया मृतो ध्यान देना पहले श्लोक में नित्य जातम सब्ज था तो नित्य जातम का से क्या कर दिया लोक प्रसिद्ध या प्रत्येक तो नित्य जातम कर दिया हाँ? और यहाँ पर बाद में केवल नित्यम शब्द है यहाँ नित्यमृतम शब्द नहीं है ना नित्य जातम की तरह नित्य, नित्य मृतम शब्द नहीं है ना नहीं। तो अच्छा तो फिर ये समझ लेना उसार, ये प्रसंगानुसारिनाशम को भाष्यकाल ने जोड़ा ऐसा लगा सकते हैं हाँ? ये प्रत्येक शरीर के विनाश के साथ सदा आत्मा को मरा हुआ मानते हुए ठीक है लक्षणिक ना इसमें देखना श्लोक में तथापि कहते फिर भी तथापि महाबाहो फिर भी है महाबाहो अर्जुन की क्या बाहु महानतो बाहू बड़ी बड़ी बाहु बाहू जिसकी है उसे क्या कहेंगे महाबाहू फिर भी है महाबाहू तुम तो एवं सोच तुम नरिय प्रकार शोक करना उचित नहीं है तुम एवं सोच तुम तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है तो थापि तथा भावनी वैसा होने तथा अपी आत्मनी आत्मनी तथा भावनी तथा भावनी वैसा होने पर भी आत्मा के वैसा कैसा होने पर शरीर के उत्पन्न होने पर आत्मा के उत्पन्न होने पर शरीर का विनाश होने पर आत्मा का विनाश होने पर आत्मनी तथा भावनी अपी आत्मा के वैसा होने पर भी है महा भाव एवं सोच तू ना जी इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है अच्छा क्यों उचित नहीं है तो कारण बताते हैं वास्तविक क्यूँकी जन्म वतु नासा कि जन्म लेने वाले की मृत्यु जन्म लेने वाले की मृत्यु अच्छा नाशवता जन्म और मरने वाले का जन्म मरने वाले का इसी तो ये दोनों अवश्य भावीनों होगी अवश्यम भावी है अवश्य होने वाले है क्या क्या अवश्य होने वाले yep. है देखना जन्म वतु नासा की जन्म लेने वाले की मृत्यु और में और मरने वाले का हाँ ये अवश्यम भावी है तो अवश्य कोई रोक सकता है क्या तो फिर जब जो, जो जब जो इसको रोका ही नहीं जा सकता है अवश्य होने वाला है तो फिर आपको शोक करना उचित नहीं।, नहीं है ये भी बता रहे हैं तो अवश्यम भावी है अब देखिए जो अवश्य होने वाला है उसको रोका नहीं जा सकता है तो शोक नहीं करना चाहिए तथा चाहिए और वैसा होने पर इतना बच जाओ नस्का करते ही और वैसा होने से या सर श्री तो इस पर सब कर रहा है परमात्मा का जय जय न मुझ को छूछु न रही तो आत्मा का अन्य स्वीकार तो करके बताया कि शोक करना उचित लेकिन ये ही कर्फ है यहाँ पर यशमात क्योंकि जातस्य, जातस्य से मृत्यु ध्रुआ जात कर्ष है जन्म लेने वाले की जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रु है ध्रुव का क्या है निश्चित है जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है ये देखा भी जाता है जिसने जन्म लिया है वो मर जाता है सबको भी देखा जाता है वैसा कोई देखा है अपने जन्म लिया वो मरा ना हो ऐसा तो जाक्ष मृत्यु ध्रुवम जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है क्या मृतक्ष जन्म ध्रुवम और मरने वाले का जन्म ध्रुव है और मरने वाले की जन्म निश्चित है जो मरता है वो फिर जन्म ले लेता है अस्मात करते इस कारण से इतना लगाइए पहले भाषण में जात ही जात का लब जन्मना है लब प्राप्त नहीं ऐसा लब्धम प्राप्तम जन्म ए न लब्धम प्राप्तम जन्म ए न जन्म नन्म जन्म जन्मनी जन्मान लब्धम लब्धम प्राप्तम जन्म एन जिसने जन्म को प्राप्त किया है ध्रुआ अर्थ अभ्य विचारी मतलब निश्चित मृत्यु कर्ज क्या है मर्णम और फिर क्या है कि जन्म मृतस से क्या लग जाएगा क्या मृत जन्म है इस कारण क्या कारण हुआ कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होने से और मरने वाले का जन्म निश्चित होने से अपरिहार्य अर्थ एक अर्थ है कि अपरिहार्य अर्थ में जिस का परिहार किया जा सके निवारण किया जा सके उसे क्या कहेंगे परिहार्य और जिसका निवारण न किया जा सके उसे क्या कहेंगे अपरिहार्य तो जब जन्म मृत्यु को रोकना आप परिहार आप कर सकते हैं तो कैसा हुआ अपरिहार्य इसलिए अपरिहार्य अर्थ में तुम सोच तुम नारियसी की तुझे शोक करना उचित अपर क्या है इस कारण अपरिहार्य अर्थ के होने पर क्या अपरिहार्य अर्थ के होने पर तुझे शोक करना उचित नहीं हाँ तुम सोच तुम नारियसी शोक करना उचित नहीं है मरना था मर लिया करना मरने हाँ जो मरता है वो जन्म अवश्य लेता है जिसको मुक्ति नहीं होती है साल साक्षात्कार से मुक्ति होती है आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसका जन्म होना ही है तो जो मरा हुआ आएगा ही संसार में बटक भटक करके कहा आएगा पता नहीं चलेगा वो आएगा जुर्म वो संसार में पट देखना आगे कभी मरने से भी कोई छुटकारा नहीं है लेकिन उससे मर जायेंगे सब शांति हो जाएगी मरने से भी शांति नहीं है फिर यही आना पड़ेगा और मरना सबसे बड़ा पाप क्यों हो जाता है ना आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है मरने से भी नहीं। अब आगे देखना अपरिहार्य या अयम जन्म मरान लक्षणा था या जन्म मृत्यु रूप अर्थ अपरिहार्य है जन्म मृत्यु रूप अर्थ कैसा है तस्वीर का अर्थ अपरिहार्य उस अपरिहार्य अर्थ में या उस अपरिहार्य विषय में उस अपरिहार्य विषय में तुझे शोक करना उचित है हाँ यदि उसका अपरिहार किया जा सके तब तो शोक करना उचित है जैसे कोई मर गया तो अब क्या लोगों को बहुत दुख होता है यदि बहुत दुख होने से बहुत रोने से यदि वो बच जाए तो तो रोना उचित है ऐसा तो नहीं होता है अब तो तो क्या, शोक करना, ऐसा भगवान बता रहे हैं किसी भी तरह से उसको समझाना है शोक को दूर करना है इसलिए भगवान उसको अनित्य मान करके भी उसको समझाया अब कहते हैं कार्य कारण संघातमकानी अपनी भूतानी उद्दिश तो शोको न कर तुम शोको न युक्त कर तुम लगाइए कि भूतानी कैसे प्राणी भूत से यहाँ पंच तो भूत नहीं लेना है प्राणी लेना है ये तो वायमान भूतानी जाय हैं जिससे सभी भूत उत्तम होते हैं भूत का मतलब प्राणी भूत कैसे प्राणी है कि अभी ध्यान देना पहले तो नित्य आत्मा को मानकर भगवान समाधान दे रहे थे आत्मा नित्य है मरता नहीं है मारा नहीं जा सकता है फिर आत्मा को अनित्य मान करके भी समझाया तो अब कहते हैं कि यदि प्राणी क्या है जे इंद्रिय का समूह ही है दे इंद्रिय का समुदाय ही आत्मा है मतलब इससे अतिरिक्त दे इंद्रिय से अतिरिक्त आत्मा नहीं है दे इंद्रिय का समूह ही आत्मा है ये मानकर उसको तो समझा रहे हैं ऐसा कार्य करते क्या है यहाँ पर देह और करण का क्या है इंद्रिय मतलब दे इंद्रिय का संघात रूप क्या कहेंगे हाँ संघात का तो समुदाय दे इंद्री का समुदाय रूप प्राणियों के होने पर भी दे, दे, दे इंद्री के समुदाय रूप प्राणी को होने पर भी मतलब से अलग आत्मा न माने समूह को आत्मा मान ले तब ये बताते हैं कि दे इंद्री के समुदाय रूप प्राणी प्राणियों को भी उद्देश करके दे इंद्री के समुदाय रूप प्राणियों को भी उद्देश करके शोक करना उचित नहीं है ठीक है न युक्त शोक करना उचित नहीं है यथा कर सक बताते है हाँ देखना भूतानी, दे भूतानी। बात से देखेंगे अव्यक्तानी अव्यक्ताधीन में समास बताते हैं अव्यक्तानी अव्य हाँ ठीक है अव्यक्तानी अव्यक्तानी में समास बताते हैं नहीं अव्यक्ताधीन में समास बताएंगे भगवान किसमें बताएंगे अव्यक्ता श्लोक में अव्यक्ताधीन शब्द आया है ना अब इसको बत, समास देखना है यहाँ पर अव्यक्तम आदि ही एसाम अव्यक्ताधीन हमने जैसा पढ़ा है उन शब्दों को ध्यान ले देना उसी के शब्दों को मैं बोला हूँ क्या अव्यक्तम आदि ही एसाम तानी अव्यक्ता अधीन अव्यक्ताधीन है जिनके उन्हें क्या कहेंगे अव्यक्ताधीन क्या कहेंगे आदि में उसे कहेंगे अव्यक्ता अव्यक्ता अव्यक्ता अच्छा अब लगाइए तो यहाँ पर <laughs> और फिर ये अव्यक्तानी आदि में लिखा है ना मैं बता दूंगा चिंता मत करो यहाँ अव्यक्तम कर से अदर्शनम अव्यक्तम का क्या है <laughs> अदर्शनम कर से क्या है अनुपलब्धि अव्यक्तम कर से अदर्शनम अदर्शनम कर थे कि न दिखाई देना न दिखाई देना, देना या उपलब्ध न होना मतलब अदृश्य होना कह सकते हैं अदृश्य होना न दिखाई देना उपलब्ध न होना कि अदर्शन अव्यक्त आदि है जिन प्राणियों का ध्यान देना उत्पत्ति के पहले ये सभी प्राणी दिखाई दे रहे थे नहीं, नहीं। तो पहले का इस क्या था इनका अदर्शन क्या अनुपलब्धि थी अदृश्य है ना तो अदर्शन ही इनका आदि है अदर्शन ही इनका कारण है आदि का क्या है कारण अव्यक्त आदि है जिनका तो किनका जिन प्राणियों का भूतान आम और प्राणी कौन पुत्र मित्र आदि कार्य करण संघात्म का नाम कि पुत्र मित्र आदि जो दे के समूह है पुत्र भी दे है इंद्रिय का समूह है मित्र आदि ये सभी कार्य देव इंद्रिय के समूह रूप है उनको क्या कहेंगे अभ्यक्तादी उन्हें क्या कहेंगे हाँ अभ्यक्ताधीन प्राग उत्पत्ति है प्राग भूतानी अभ्यक्ताधीन की उत्पत्ति से पहले ये सभी प्राणी हाँ उत्पत्ति से पहले ये सभी प्राणी कैसे थे अव्यस्त थे एक मिनट से अव्यक्ता दिन के बाद विराम बना लीजिए ठीक है उत्पत्ति से पहले प्राणी कैसे थे अब, अब लगाइए अब्यक्तानी लिखा ना में में। तो है ना वाक्य के आरंभ में ओहो तो भूतानी प्राण उत्पत्ति है अव्यक्तानी कि ये भूत उत्पत्ति से पहले कैसे थे अव्यस्तित हुए एक तो मिनट हाँ ठीक है भूतानी प्राग उत्पत्त्य यहाँ अन्वय कर लेना आरम्भ वाले अभ्यक्तानी का वाक्य के आरम्भ में जो तो सबसे आरम्भ में अभ्यक्तानी है ना दिन के बाद तो अर्धविरा बना लो और आरम्भ में जो अव्यक्तानी लिखा है उसका अन्वय कहाँ होगा उस पत्ते है प्राग भूतानी अव्यक्ताधीन उसपत् से पहले ये प्राणी कैसे थे अब्यक्त से अव्यक्ति से इसका मतलब क्या है की न दिखाई देने वाले उपलब्ध न होने वाले उपलब्ध हाँ मतलब पहले नहीं था फिर आ गए अभी इंद्रिय समूह ही आत्मा का समू ही को माना जाए का समूह ही प्राणी को माना जाए तो ये का समूह पहले तरह नहीं था तो फिर आ गया ठीक है तो ये अव्यक्ताधीन तर्क हो गया आदि पहले नहीं था इनका आदि मतलब कारण क्या अव्यक्त अदर्शन तो अव्यक्ताधीन भूतानी ये मतलब ये प्राणी उस से पहले कैसे थे अव्यक्त थी अब देखेंगे आगे व्यस्त मध्यान्होक में है उत्पन्नानी <laughs> क्या प्रातः और उत्पन्न हुए प्राणी उत्पन्नानी का क्या है उत्पन्न क्या उत्पन्नानी भूतानी और उत्पन्न हुए भूत उत्पन्न भूत मरणा प्राते और मृत्यु से पहले उत्पन्न प्राणी क्या कहेंगे मतलब उत्पन्न होकर मरण से पहले या उत्पन्न प्राणी मृत्यु से पहले मृत्यु से पहले में हैं मध्य है। का क्या है बीच में लगाइए उत्पन्न हुए प्राणी मृत्यु से पहले बीच में डे मतलब कब वो अभ्यत कब है जन्म से पहले जन्म से पहले कैसे है अभ्यत और मरने के बाद कैसे हो जाएंगे अभ्यर्थ कब है में तो लगाइए और उत्पन्न हुए प्राणी और उत्पन्न प्राणी मृत्यु से पहले बीच में देखते हैं बीच में तो दिखाई देते हैं मरने के बाद खोजो जो आदमी मर गया है खोजता है पहले भी अब्जेक्त वही बीच में व्यक्त हुआ उत्पन्न नानी कर् कर लेना उत्पन्न प्राणी अथवा उसपन्न होकर भी कर सकते है की उत्पन्न होकर और मृत्यु से पहले बीच में व्यक्त है अब अवजनानी लिखा है ना श्लोक में और यहाँ भाषण में क्या लिखा है अभ्य निधानी लिखा है ना अभ्यानी यो तो अब देखना यहाँ पर पुनः अभ्यक्तम लगाइए पुनः यहाँ ऐसा लगाना निधनम ऐसा समाज कैसा है अभ्यक्तम निधनम ऐसा अभ्यर्थ निधनानी यहाँ भी अभ्यक्तम कर अदर्शनम और अदर्शनम कर तो वही अनुपलब्धि हो जाएगा पहले की तरह और निधनम कर दिखा मरणम्म कि अव्यक्तम अभ्य क्या अदर्शन मतलब अदर्शन होना ही मृत्यु है जिंदगी अदर्शन होना ही मृत्यु है जिंदगी <avía> उन प्राणी को क्या कहेंगे अव्य नी मरणा कि मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त रूपता को ही प्राप्त होते हैं या मरने के पश्चात भी अव्यक्त ही हो जाते हैं अव्यस्तता को ही प्राप्त होते हैं मतलब अव्यक्त ही हो जाते मनुष्यता तो को प्राप्त करते हैं मतलब मनुष्य वैसे ही मरने के पश्चात भी अव्यक्तित्व को ही प्राप्त करते हैं या अभ्यक्त ही हो जाते हैं मतलब क्या है इसका पहले भी नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे रहें। बीच में आ गए हैं और वैसा कहा है क्या कहा है कि महाभारत में आदर्शनार्थ फल श्लोक लगा ना ये अव्यतालीन भूतानी ये प्राणी उत्पत्ति से पहले अव्यक्त थे ये प्राणी उत्पत्ति से पहले या उत्पत्ति से पूर्व में अव्यक्त रहने वाले देखे तो क्या होगा कि इन प्राणियों का कारण अभ्य दिखाई देनाव की ये प्राणी उत्पत्ति से पहले अव्यक्त थे भारत है ना पहले करना है भारत ये प्राणी उत्पत्ति से पहले अव्यक्ति थे या अदृश्य थे अव्यार्थ हो गया की इनका अदर्शन को प्राप्त होना ही इनकी मृत्यु है अदर्शन को प्राप्त होना ही इनकी मृत्यु मृत्यु है मतलब ये आदर्शन हो गया का और के समूह कोई आत्मा माना गया जी प्राणी माना गया तो इसका क्या अदर्शन को प्राप्त होना इसको मृत्यु है अदर्शन को प्राप्त होना ही इसकी मृत्यु है और, तो और ये सब ये बीच में व्यक्त होने वाले हैं बीच में दिखाई देने वाले हैं तो तक का परिदय होना उस विषय में शोक क्यों करना उस विषय में शोक तो परिदय होना इसीलिए क्या लगाया यहाँ से क्यों शोक करना मतलब शोक नहीं करना चाहिए मतलब उसका जो पहले स्थिति है थी वही बाद में होती है और बीच में थोड़े दिन के लिए ऐसी उसका उसका वैसा कहा अदर्शन से प्राणी आया भूत संघ्रत को प्राणी माना है ना की भूत संघातरूप प्राणी आदर्शन से आया मतलब पहले नहीं था फिर आया पुनस् आदर्शनम करता और फिर अदर्शन को प्राप्त हो गया अदर्शन से आया और फिर को तो, तो, तो जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहा तो असूस तो ना की यह तुम्हारा नहीं है यह तुम्हारा नहीं ये तुम्हारा होता तुम्हारे पास रहता और क्या है असौ क्या तुम्हारा, तुम्हारा नहीं है और ना तुम तस्त ना और तुम उसके नहीं हो और तुम तुम उसके होते तो उसके साथ चले जाते तुम उसके नहीं हो पर परिस में प्रलाप क्या करना प्रोना है ना उस विषय में क्या रोना है आ, क्या शोक करना है अब ये बताते अदृश्य दृष्ट प्रणत भ्रांति भूतेसु भूतेसु पहले कैसा था जो अलक्षण को प्राप्त था मतलब पहले नहीं दिखाई दे रहा था अदृष्ट था अदृष्ट हो करके दृष्ट हो होने वाला क्या अदृश्य होकर के दृष्ट होने वाले अदृष्ट होकर दृष्ट होने वाले और फिर नष्ट होने वाले और फिर नष्ट होने वाले नष्ट और दृष्ट एक ही है पंक्ति लगाना अदृष्ट होकर दृष्ट होने वाले और फिर नष्ट होने वाले भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों में लगाइए थोड़ा ऐसा यहाँ भ्रांति भूतेशु है ना भ्रांति बाद वाले भूतेश अर्थ कर देना क्या प्राणी क्या अर्थ करेंगे और तो पहले वाले भ्रांति भूत का भ्रांति ऐसे करना भ्रांति भूत का अर्थ क्या करेंगे भ्रांति तो भ्रांति मतलब भ्रांति ज्ञान हो जाएगा तो भ्रांति अब ये भ्रांति भूतेशु का भ्रांति हुआ ना और सप्तमी लगी होती विषय अर्थ में तो लगा ये भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों में ऐसा में ना भ्रांति ज्ञान के विषय कैसे समझाऊं लोग भ्रांति ज्ञान के विषय प्राणियों के विषय में दो बार जिस शब्द का नहीं नहीं भ्रांति तो है कि अप्रमा है ना और भूत क्या एक द्रव्य है भूत द्रव्य है भ्रांति तो क्या है वृत्ति है ना तो भ्रांति ज्ञान ऐसा समझना भ्रांति भ्रांति से गे प्राणियों के विषय में लगा यही साहब अदृश्य दृष्ट प्रणस्ट अदृश्य दृष्ट तथा प्रणस्थ प्रणस्थ भ्रांति ऐसी प्राणियों के विषय में भ्रांति ऐसी प्राणी भ्रांति से गये प्राणियों के विषय में भ्रांति से गे जो प्राणी है वो प्राणी कैसे हैं अदृश्य दृष्ट और प्रणस्थ है प्राणी कैसे है नहीं नहीं भ्रांति प्राणी नहीं है भ्रांति के विशेष प्राणी है भ्रांति के और तो वो प्राणी कैसे हैं तो अदृश्य दृश्य और प्रणस्ट है ठीक वो मतलब अदृश्य दृश्य और प्रणश कौन है के विषय प्राणी कैसे अदृश्य दृश्य प्रणश कौन है ये प्राणी हाँ प्राणी है ना ऐसा लगाना अदृश्य दृश्य और को विषय करने वाली भ्रांति के द्वारा प्राणियों के विषय में प्राणियों के विषय में जैसे ध्यान देना घट का ज्ञान होता है ना वो जैसे क्या है कि समझना कि ये सुक्ति को सुक्ति समझना कैसा ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान रहना है ना और सु को जानना भ्रांति है तो भ्रांति और रजत एक है क्या नहीं भ्रांति विषय रजत है ना तो so, वैसे यहाँ पर प्राणी क्या है भ्रांति के विषय है भ्रांति नहीं है हमारी बात नहीं तो ऐसा लगाइए इसका अर्थ अदृष्ट दृष्ट और प्रणष्ट वस्तु को विषय करने वाली कौन भ्रांति अदृष्ट दृष्ट और प्रणष्ट प्रणष्ट को विषय करने वाली भ्रांति के द्वारा गे प्राणियों के विषय में इनको विषय करने वाली कौन भ्रांति और भ्रांति के द्वारा गये कौन हुए प्राणी भ्रांति के द्वारा गए कौन हुए प्राणी ना? ना।, ना? इनके द्वारा ये के विषय में होना, लाभ की क्या चिंता करना क्या चिंता करना लग गया ठीक है वो प्राणी अदृश्य दृष्टि प्रणसते हैं इनको विषय करने वाली क्रांति के द्वारा प्राणियों के विषय में क्या चिंता करना है अब देखना दुर्विज्ञा अयम प्रकृति आत्मा हा? ये आत्मा सहसा है दुर्भिज्ञ है मतलब उसको जानना अत्यंत दुष्क है कठिन है अत्यंत कठिन है उसको जानना ओम शांति